स मई का दिन है दो हजार तेरह गुरुवार और आप सबका आश्चर्य में स्वागत हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, जब स्पन्द कारिका का आज हम समापन करेंगे और आगे आने वाली जो परमार्थ सार की चर्चा करने के बारे में हम जो सोच रहे हैं उसका एक अति संक्षिप्त परिचय परमार्थ सार तो पहली बात तो हम कुछ क्योंकि एक नया शास्त्र पढ़ें उसके पहले हमारी कॉन्सेप्ट को फिर से परख लें क्योंकि तो जो हम कुछ हमारी धारणाएं बनाते चले जाते हैं उनमें कहीं कोई त्रुटि होती है तो हम उनको सुधार सकते हैं समय समय पर जो मूल चीजें हैं उन पर निगाह कर लेना बहुत जरूरी है तो अपन आज पहले उन कुछ मूल चीजों पर जो स्पन्नकारिका से नवनीत निकला हमारे परिचार, परिचर्चा में उस नवनीत की चर्चा कर लें अंधकारि का जो शास्त्र है पूरा अपने आप में एक शास्त्र है जो काश्मीर शिव दर्शन का मान्यता प्राप्त विशिष्ट ग्रंथ है इसमें आपको इस सृष्टि के स्वरूप का फिर उस स्वरूप में हमारी क्या स्थिति है हम कैसे हैं कौन है क्या है और हमारे क्या कर्तव्य हैं क्या प्राप्तव्य है हमको क्या चाहिए क्या पाना है एक सामान्य किसी भी उम्र का व्यक्ति हो विद्वान भी हो लेकिन कभी कभी दिग्भ्रमित होता है हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि क्या जिंदगी है क्या करें क्या नहीं करें वित्ती चली जा रही है तो उस वित्तीय जिंदगी में क्या हम हमारे मानव जीवन के साथ न्याय कर रहे हैं या उसके साथ में हम मात्र उस कीमती वक्त को जो प्रभु योग से या सत्कर्मों से मिला है उसको हम व्यर्थ में जाने देना है तो वहां पर हमको ये हमारा कर्तव्य बोध भी कराती है स्पन्द कार्य और इस सृष्टि के निर्माण में शिव की एकमात्र भूमिका स्थापित करती है एकमात्र भूमिका का मकसद कहने का ये है कि अद्वैत को हम पूर्ण बीज से समझते अद्वैत को जब हम ऊपरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो यह अत्यंत कठिन समझ में आता है कठिनाई से समझ में आने आता है लेकिन जब अद्वैत को उसके उद्गम से समझने की कोशिश करते हैं, उतना कठिन प्रतीत नहीं होता की जो या आरंभिक एग्जिस्टेंस या अस्तित्व की जो समझ हमारी है, वो पुख्ता करता है वेदांत में और काश्मीर दर्शन में कुछ भेद है जिसे वेदांत ब्रह्म को निष्क्रिय मानता है वह चैतन्य स्वरूप लेकिन यहां पर काश्मी शिव दर्शन में वो मानते हैं कि वो चेतना भी है चैतन्य तो है ही, ही वो क्रिया रूप भी है अगर मैं सब जानूं, अगर मैं अपनी बात करूंगा आप अपनी बात करो है ना एक थाने में एक थानेदार है सबकी शिकायत सुने लेकिन करे कुछ नहीं तो उसकी क्या उपयोगिता उसकी शक्ति का क्या महत्व अगर न्यायाधीश सभी दलीलें सुनने के बाद में न्याय करने से इंकार करते हैं तो फिर वो न्यायाधीश के पद का क्या है? ऐसे ही काश्मीर शिव दर्शन की मान्यता है कि जो मूल अस्तित्व है शिव है न केवल वो चैतन्य रूप है जो चेतना हमको सब प्रमाण में दिखाई देती है पूरे संसार में जगत में दिखाई देती है वो सारी चेतना एक ही उद्गम श्रोत निकली जितना हमको शक्ति का स्वरूप दिखाई देता है भिन्न भिन्न रूप से ये पंखा चल रहा है बिजली जल रही है हम बोल रहे हैं और ये पूरी जो झांकी दिखाई देती उसकी शक्ति का स्रोत भी वहीं से एक ही उद्यम से और इस सब के बीच में हमको एक अटल सत्य दिखाई देने दे लगता है जिसको हम वहां से शुरू करते हैं चैतन्य महात्मा से तो वो शिव या वो चेतना वो चैतन्य न केवल वो अपने आप को पहचानता है जानता है वो चैतन्य है लेकिन वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र इसलिए उसकी शक्ति को स्वतंत्र शक्ति वो पूर्ण स्वतंत्र है भौतिक शास्त्र के कुछ नियम है गणित के कुछ नियम है रसायन शास्त्र के नियम है तो ये नियम बनाए कि नहीं वो तो प्रकृति है पर उस प्रकृति का भी जनक है तो उस केंद्र से जो या उस अस्तित्व से जो कुछ सृष्टि बनी है उसने पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी सृष्टि की रचना की पूर्ण स्वतंत्रता एक वैज्ञानिक तरीके से तो सुन आती है कि जब उसका कोई विरोध नहीं हो तो पूर्ण स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्रता कब कम हो जाती है जब उसका कोई विरोध होता है पूर्ण स्वतंत्रता होता है जब उसका विरोध करना संभव ही हो और जब ऐसा कोई पूर्ण स्वतंत्र शक्ति का स्वामी हो तो वो आनंद से परिपूर्ण होगा ही हम कहते आनंद स्वरूप है शिव आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप तो उसके चेतना के साथ क्रिया है इसलिए उसमें आनंद है उसमें शक्ति है इसलिए वो आनंद ये उसका मूल स्वभाव है शिव का हमको ये मूल स्वभाव कभी भी नहीं भूलना चाहिए फिर उसके बाद वो इच्छा कर सकता है और उस इच्छा का कोई विरोध संभव नहीं जैसे मैंने इच्छा की एक व्यक्ति को पकड़ के दूर कर दो लेकिन वो ज्यादा बलिशाली हुआ तो मेरी प्रयास निरंतर जाएगी लेकिन जब मेरे प्रयास का विरोध ही संभव ना हो तो वो इच्छा शक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र होती है। तो उस स्वतंत्र शक्ति का स्वरूप इच्छा शक्ति तो इच्छा से क्रिया और ज्ञान शक्ति पैदा होती है यह कब होती है जब उसको सृष्टि का निर्माण करने की मन में या उसकी अंतर चेतना में उसके विमर्श में इच्छा होती है जब यह मन शब्द का उपयोग करते हैं यह वास्तव में उसका विमर्श कहना चाहिए तो उसके विमर्श आत्मचेतना में जब यह बात होती है कि सृष्टि का निर्माण करना तो एक से जब वो अनेक बनना है तो कुछ क्रम से ही बनेगा शुरू जब उसके अंदर इस बात का जो पहला स्पंदन होता है कि हां मैं सृष्टि का निर्माण करूं और जब वो अपने आप को तोलता है तो सक्षम पाता है कि हां मैं ऐसा कर सकता इससे कहीं आप हम छोटे स्तर पर सोचते हैं हम कह रहे हैं कि अभी आश्रम में कुछ निर्माण कार्य करें और फिर हम बड़े आत्म विमर्श करते सोचने नहीं आपको सब कर लेंगे जब एक प्रस्ताव मन में आता है और उसी प्रस्ताव पर जब हम विमर्श करते हैं और उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हां हम ये सब कर सकते तो हमारा चित्त आनंद से भर जाता है जब वो उस अबाध शक्ति के साथ जिसका कोई रोग नहीं है उसके साथ जब वो एक सृष्टि के निर्माण की कल्पना करता है तो अत्यंत आनंद से मर जाता है और यही प्रथम क्षण जब वो हृदय में सृष्टि के निर्माण की कल्पना करता है और आनंद से उत्साहित हो जाता है उसी प्रथम क्षण का नाम है स्पंद और उसी स्पंद से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और वो स्पंद उसके विमर्श में हुआ उसकी इच्छा शक्ति से हुआ उस इच्छा शक्ति ने क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का रूप लिया ज्ञान शक्ति से प्रमाता बना क्रिया शक्ति से सृष्टि बनी अहम और इदम का भेद हो गया पहले मैं और तू का भेद था ही नहीं क्योंकि मैं और तू का कैसे भेद होगा अगर आप मान लो इस कमरे में पूरे अकेले हो और कमरा अंदर से बंद है आप किसी को कैसे बोलोगे कि तुम क्योंकि वहां कोई हाँ को दूसरा तू है ही नहीं यहां तो हम फिर भी बोल सकते हैं कि यह दीवार है ये दरवाजा है लेकिन उसके लिए तो दीवार भी नहीं थी दरवाजा भी नहीं था कोई कमरा भी नहीं था कोई अंतरिक्ष भी था ना आज था ना कल ना भूत था ना भविष्य क्योंकि सब कुछ उसके अंदर से बाद में निकले तो उसके लिए सब कुछ हम जो भाषाएं उपयोग करते हैं ना हम अपनी सीमित वेखरी वाणी का उपयोग कर हैं हम तो कहते बाद में उपयोग करते तो बाद शब्द भी मूर्खता है उसके लिए न तो कोई पूर्व है ना कोई उत्तर है न पहला है ना कहीं बाद में क्योंकि समय उसके अंदर समाहित है और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अंतरिक्ष के बजाय समय का कोई अस्तित्व नहीं समय का भी उद्गम हुआ था जब अंतरिक्ष का उद्गम हुआ तभी वो स्पेस टाइम नाम की चीज पैदा हुई जो जिस प्रकार से हम कहते हैं जमीन खरीदे थे ये नहीं कैसा थी इतनी लंबी है लेकिन यह भी कहना पड़ता कि इतनी चौड़ी है खाली लंबी की बात कर सकी पांच फीट जमीन मैंने खरीद ली बंद तो एक रेखा की तरफ दे देते पांच फीट किनार किनार तो उसकी क्या की हजारों फीट भी दे दो तो उसमें आप एक रस्सी भी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें भी चौड़ाई है। इसलिए सिर्फ लंबाई की कोई कीमत नहीं इसी तरह अस्तित्व है ही नहीं समय का और अंतरिक्ष का एक दूसरे से अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं इसको स्पेस इस टाइम बोलते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम है ना तो इसका भी एक उद्गम हुआ सृष्टि के साथ तो इस सारे उद्गम के बीच जो कुछ बना शिव की सृष्टि से शक्ति से बना इच्छा शक्ति से बना मूल इच्छा शक्ति थी और उसके साथ आनंद वो अप्रतिम आनंद क्यों उसका कोई तोड़ नहीं था और उससे जब सब कुछ बना तो वो दो तो है ही नहीं एक ही है दो हो ही नहीं सकता क्योंकि वैसे तो नहीं कि दो शिव थे और दोनों ने अलग अलग सृष्टि बनाई वो तो एक अकेला था और उसने अपने इस सारी सृष्टि का निर्माण अकेले ही किया अगर हम प्रश्न पूछे कि हमारे पिता कौन था ये बैठे उनके पिता बोले वो मर गया वो फोटू लगी उनके पिता फिर नाम बता देंगे दस बीस मिनट के बाद हम नाम भूल जाएंगे लेकिन ये तय है कि उनके पिता तो थे हमके कोई आदि परमात्मा आदि पिता था कोई परम पिता जिसका कोई पिता नहीं था तो हम अगर कितने वंश वृक्ष में पीछे पीछे चले जाएंगे कहीं ना कहीं तो गाड़ी रुक जाएगी और हम कहते नहीं, नहीं उसका भी कोई ना कोई तो पिता होगा तो फिर गाड़ी आगे निकल जाएगी तो ये अति प्रश्न हो जाएगा उस प्रश्न का कोई अंत नहीं तो एक स्थिति पर आकर हमको रुकना पड़ेगा कि नहीं इसका कोई पिता नहीं था उसी का नाम अस्तित्व तो था कि अस्तित्व तो में इस सृष्टि का जन्म बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आती है कि जब हम अपने पूर्वजों की सोचें और उनके पूर्वजों की सोचें और उनके पूर्वजों की सोचें तो आखिर कहीं पर तो जाकर ये गाड़ी रुक जाएगी ना तुमको नहीं उनके पूर्वज थे तो भी ठीक है और आगे बढ़ो पर कहां तुम उनके उनके, उनके और पूर्वजों की बात करते चले जाओ हजारों लाखों करोड़ों पीढ़ियों के पीछे भी तो कहीं एक जगह ऐसी थी जहां से यह क्रम उत्पन्न हुआ यह है क्रम विकास लेकिन जब शिव का विकास होता है शिव अक्रम विकास होता है अक्रम विकास में और क्रम विकास में क्या फर्क है जब द्वैत की सृष्टि बन जाती है जब हमें और तू का भेद हो जाता है तो द्वेत दिखाई देने लगता है अद्वैत है सत्य है कि आप और मेरे में कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी जो अपेरेंट या दिखाई देने वाला जो भेद है वो सृष्टि होने के बाद में जो कुछ होता है वो क्रम विकास होता है जैसे आप सोचो पहले लिख लूं बाद में पेन हाथ में ले लूंगा ऐसा नहीं कर पहले आपको पेन हाथ में लेना पड़ेगा उसके बाद ही लिख सकते इसी तरह कोई भी कार्य एक विशेष क्रम में ही आप कर सकते और उसमें आपको हर साधन की गुलामी करना पड़ेगी झाड़ू लगाना है लेकिन सफाई करना है लेकिन झाड़ू नहीं है प्यास लग रही है, लेकिन पानी नहीं है हम नहीं पी सकते पढ़ना है लेकिन किताब आज खो गई अब हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम उन उपादान कारणों के गुलाम है उसके बगैर हम कार्य नहीं कर सकते यह द्वेत का हमारा या भेद की सृष्टि का सीमांकन है उसकी लिमिटेशन है हम उसका आप अक्रम तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हमको पहले किताब पढ़ने के पहले किताब हाथ में लेना ही पड़ेगी उसके बाद उसको खोलना ही पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसको पढ़ सकते हम ये सोचे अभी किताब पढ़ लें फिर कल ढूंढ लेंगे ऐसा नहीं और यही स्थिति शिव की जब सृष्टि बनती है उसमें कोई क्रम नहीं है क्रम कब होता है समय के अंश जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो क्रम बन जाता है जैसे माला का एक मन का दूसरा मन का तीसरा मन का चौथा मन का जो एक दूसरे से जुड़ जाता है तो वह एक क्रम बन जाता है लेकिन वहां पर क्रम कैसे बने समय के खंड है ही नहीं वहां पर समय के खंड नहीं है इसलिए वहां पर इस बात की कोई मजबूरी नहीं है कि वो पहले ये करे बाद में ये करे पहले सीमेंट लाए फिर मकान बनाए उसके लिए ये मजबूरी नहीं है क्योंकि वहां समय खंड है ही नहीं तो समय के क्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसलिए वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जैसा चाहे वैसा कर सकते जैसा चाहे सृष्टि बना सकते ये बात जो कही जा रही है पूर्णतः वैज्ञानिक आधारों पर कही जा रही है आगे अगर इंस्टिक भी सामने बैठा होगा तो इस बात से सहमत होगा कि जब समय नहीं था तो समय खंड भी नहीं हो सकता और समय खंड नहीं होगा तो क्रम भी नहीं हो सकता इसलिए होने वाली हर क्रिया शिव की अक्रम होगी उन्हें उसका विकास करने के लिए उसको किसी क्रम की आवश्यकता नहीं थी इसको हम पहले शिव सूत्र में भी पढ़ चुके हैं बाद जब सब कुछ विकसित हो गया तो विकसित होने के क्रिया में उसने अपना जो गौरव है वो कम करता चला गया शिव शक्ति से सदाशिव बना सदाशिव से ईश्वर ईश्वर से शुद्ध विद्या ये प्रमाताओं के स्तर है जैसे सबसे पहले अगर जो वो शिव अपने आप को जानता है तो उसकी भाषा परावाणी है जिसमें सबको समाय होगा उसमें कोई भेद नहीं है, उसके सिवा कोई है ही नहीं तो इसलिए कोई विचार ऐसे आते ही नहीं कि भैया तू कल कहां जाएगा तू कल कब आएगा समय भी नहीं वहां पर इसलिए वो एक ऐसा है जैसे सोने चांदी की दुकान में हजारों तरह के गहने हैं और शिव के स्तर पर वो सारा गड्ढा मड्ढा एक सोने का डल है गहनों की कोई सीमा नहीं आप वो नया इजाज भी कर सकते हो आज नए तरह का गहना पैदा कर सकते हो जो कभी तक बना ही नहीं कभी पहली बार बना सकते हो आप ऐसी कहानी लिख सकते हो जो अभी तक नहीं कहेंगे ऐसी किताब लिख सकते जो अभी तक नहीं छपी पहली बार लिखी लेकिन शिव की भाषा में परावाणी में वो सब कुछ है, क्योंकि आप कितने भी बनाओ गहने वो सोने से बनाओगे सोने में सब कुछ छिपा है, आप उसको अगर ऐसा बोलें कि सोने में सब गहने छपे अभी तक जितने हुए हैं या आगे भविष्य में जितने गहने बनाए जाएंगे वो सब सोने में छिपे तो कोई गलत बात नहीं क्यों उसी से बनेंगे उसी के रूप भिन्नता से बनेंगे लेकिन उसकी मूल स्थिति फिर भी बहंगी वही रहेगी। वो अपने उस मूल मूल अपनी प्रकृति को कभी नहीं छोड़ेगा इसलिए सब कुछ भिन्नता की सृष्टि बनाने के बाद भी शिव अपने मूल स्वरूप में रहता है अब उसको जो अपने आपका जो विमर्श होता है वो अपने आपके विमर्श को नीचे गिराकर चला जाता है जो शिव का जो पूर्ण विमर्श है उसके अंदर परावाणी है पूर्ण आनंद है पूर्ण चेतना है लेकिन जब उसको सृष्टि बनाने का स्पंदन होता है तो उस स्पंदन में अपना स्तर नीचे गिराने लगता है उसके वैभव को खोने लगता है सबसे पहले वो बनाता है शिव और शक्ति अलग नहीं है यह दोनों एक ही जैसे मैं और मेरी शक्ति मेरी शक्ति के बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है और मेरी शक्ति मेरे बगैर कहां रहेगी इसलिए मैं और मेरी शक्ति एक ही बात सूर्य और सूर्य का प्रकाश इन दोनों का हम अलग तो नहीं कर सकते सूर्य नहीं है तो प्रकाश भी नहीं रहेगा दोनों में एक अभेद है ऐसे ही शिव और शक्ति में भी अभेद है दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता एक दो पहलू हैं एक सिक्के के दोनों का अलग करना संभव नहीं लेकिन उसके जब स्वभाव में उसके विमर्श में सृष्टि बनाने का मन हुआ या उसके अंतर चेतना में एक स्पंदन हुआ सृष्टि के निर्माण का तो उसके जो मूल स्वभाव था परमाणिका, आनंद का उसमें थोड़ी गिरावट शिक्षा जिसको हम शिव सूत्र में पढ़ चुके हैं तो किस तरीके से हुई शातोपाय में हम पढ़ चुके हैं ना तो अब क्या होता है कि उस भिन्नता के वातावरण को पैदा करने के पहले अभिन्नता की स्थिति में है उसमें कुछ परिवर्तन शुरू होते जैसे कि जब एक चित्रकार को चित्र को बनाने की इच्छा करता है तो एक आए उसके अंदर एक आनंद के हिलौना रहता है कि हां मेरे दिमाग में एक कांसेप्ट आई है अब मैं एक चित्र बना सकता फिर वो फटाफट फड़ ऊंची कलम लेके कुछ ना कुछ चित्र बनाने की कोशिश करता है। आधी रात को नींद खुल जाती है उसकी वो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कविता लिख सकता हूं तो सुबह तक शायद दिमाग से उतर जाएगी तो रात को कागज पेन लेके बढ़ जाता है थोड़ा इंसान कविता लिखना पड़ और बड़े आनंदों से सो जाता है कि मैंने एक रचना खरीदा मेरे अंदर का गुब्बार निकाल के बाहर कर दिया वही स्थिति होती है जब उस रचनाकार की जब उसको ब्रह्मांड बनाने की इच्छा होती है तो उसके अंदर एक आनंद का हिलोरा जन्म लेता है और वो उसको निकाल के बाहर सृष्टि के में अब उसके पास कोई कागज कलम अलग से नहीं थे इसलिए वो कागज भी खुद ही बनाता है कलम भी खुद ही बनाता है उस भिन्नता के बीच में वो सारी वस्तु हैं जिनके द्वारा सृष्टि बनेगी वो खुद ही बनाते और जो हमारे बीच चेतना है जिसको मैं कहता हूं मैं आप भी कहते हो मैं हर कोई कहता है कि मैं हूं तो जो चेतना मैं बोलती जिसके है जिसके द्वारा हम विमर्श करते हैं जिसके द्वारा हम कहते हैं कि हम चेतन हैं जिसके द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं मनन कर सकते हैं चिंतन कर सकते हैं अपना स्वयं का विमर्श कर सकते हैं जिसके द्वारा हम मीमांसा कर सकते हैं वो चेतना जिसको हम मैं की तरह जानते हैं वो चेतना आप में अलग प्रतीत होती आप में अलग प्रतीत होती आप में अलग प्रतीत लेकिन संसार की जो चेतना है ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल गॉट कॉन्शियसनेस है वो मात्र एक ही है वो सारी चेतना भिन्न भिन्न गुफाओं में घुसी हुई है जैसे जल भिन्न भिन्न जलायुओं में पड़ा हुआ हम कहते हैं तालाब का जल है ये नाले का गंदा जल है ये गंगा जल है नर्मदा जी का जल है लेकिन इन सब जलों के बीच में एक जो जल तत्व है वो एक ही है और उसका उद्गम भी एक ही है ऐसे ही चेतना का समस्त उद्गम भी एक ही है इसमें कोई भिन्नता की जगह नहीं है तो उसने उसी चेतना से ये सब सृष्टि का निर्माण किया चेतन और निश्चेत भी उसी से बने और उस चेतना के उन्हें मैं की तरह उन्हें सब उन वस्तु में प्रवेश किया जो जीवित की तरह थे जो चेतन थे जिसमें उसने चेतना का प्रवेश किया वो चेतन बनी जिसमें चेतना का प्रवेश नहीं हुआ वो निश्चित है जड़ बनी जड़ भी उसी से बनी है चेतन भी उसी से बना है लेकिन उसकी परमात्र चेतना जिसमें गई वो चेतन बना इस तरह इस सृष्टि का निर्माण हुआ अब हम इस प्रोसेस को जब देखते हैं समझते हैं कि इस तरह के सृष्टि का निर्माण हुआ तो हमको अभेद की दृष्टि अपने आप ही समझ में आने लगती ऐसे समझ में आने लगता है कि नहीं फिर भिन्नता है कहा आपकी चेतना मेरी चेतना एक ही आपका शरीर मेरा शरीर उसी पंच महाभूत से बना है जिससे सृष्टि जमीन बनी है और वो महाभूत अलग नहीं है जमीन तत्व एक ही है शब्द तत्व एक ही है अंतरिक्ष तत्व तो, जल तत्व तो सब एक ही हैं, उनमें भिन्नता हमने आरोपित करी हुई इस तरह से जब हम देखते हैं फिर हमको ध्यान आता है कि हम लगातार इस विकास के नाम से एक दिशा में दौड़ते चले जा रहे हैं सृष्टि बनी और शिव ने केंद्र से दूर हुआ और वो नीचे उतरने लगा और नीचे उतरते उतरते उतरता ही चला गया उतरता ही चला गया और हम भी वही कर रहे हैं उतरते चले जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं उस दिशा में जहां केंद्र से दूर है क्योंकि केंद्र तो से ही तो विकास शुरू हुआ शिव से ही अस्तित्व से तो विकास शुरू हुआ और जब अंतरिक्ष का निर्माण तो अंतरिक्ष में चले दूर चले जा रहे हैं दूर चले जा रहे हैं आप जाते जाते कहीं एक कर्तव्य का बोध होता है कि इस यात्रा का जब कोई अंत नहीं है तो उस अंतहीन यात्रा में शामिल होना कहां की समझदारी और उस यात्रा में मात्र दुखी दुख है जब जो विपरीत दिशा की या केंद्र की यात्रा कर रहा है या कर चुका है वो गुरु के रूप में सामने आता है और वो आपको कहता है देखो सत्य ये कि जिस दिशा में आप जा रहे हो वो दिशा ही गलत है दिशा बदलना हमारा परम पुरुषार्थ इस मानव जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं अगर एक सरल से सरल शब्द में समझना है तो इस विकास की दिशा को बदलना है हम परिधि की तरफ जा रहे हैं और मानव जीवन का उद्देश्य केंद्र की तरफ जा रहे हैं अन्य कोई जीव जंतु दिशा बदल नहीं सकता अगर हमारे कर्मों के अनुकूल हम कल गाय बनते हैं चीटी बनते हैं छिपकली बनते हैं शेर भालू उंगू कुछ भी बनते हैं तो उस परिस्थिति में इस दिशा को बदलना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास एक विवेक नाम का बड़ा औजार जो थमाया हुआ है मानव जन इसमें हम निश्चित रूप से अपनी दिशा को बदल सकते हैं जो गुरु ने आके बताया वो गुरु वास्तव में शिव स्वरूप होता है वो शिवस्वरूप गुरु आके आपको राह दिखाता है और वह आपको अपने कर्तव्य का बोध कराता है अब उस कर्तव्य बोध के बाद अगर हम दिशा बदल देते हैं तो हमारा मानव जीवन सफल है हम यात्रा पूरी कर पाते हैं नहीं कर पाते इसकी भी चिंता छोड़ दो तो मात्र दिशा बदलना हमारा कर्तव्य है अब जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमको कुछ विधियां बताई कि एक तो हम चेतन रहे सावधान रहें अनावधान न करें लापरवाही नहीं करें प्रमाद नहीं करें और जो कुछ हम संसार में करते हैं उसके प्रति पूर्ण जागरूकता बने इस जागरूकता का सबसे ज्यादा महत्व तो बताया गया है शिवशास्त्र में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण जागरूकता से करें उस कार्य की जड़ को देखें शब्द की जब सुने तो उस शब्द के उद्गम को जड़ को देखें कि शब्द है क्या कहां से आ रहे हैं पर्यावरण से तो पर्यावरणी से वेखरीवाणी की जो यात्रा है उन शब्दों में जो तय करी है इस तरीके से एकदम फैलता है। पर्यावरणी से पश्चंती पश्चंती से मध्यमा मध्यमा से एकाएक वेखरीवाणी जो वेखरीवाणी है ना जो निकल गया शब्द तीर से तो यह यात्रा अब तो हम जब शब्दों को सुनते हैं तो हमको बजाय उन शब्दों के अर्थों के अगर हम उनको काम चलाने के लिए सब सुनना है जैसे पिताजी ने बुलाया तो जाना है हूं लेकिन शब्दों के अर्थों के साथ उन शब्दों की जड़ को भी जानने कि कहां से निकल रहे हैं ये मात्रका का खेल है वो फिर हमको हिला नहीं सकते आने तक क्या होता है छोटी सी बुरी बात किसी ने बोली हमारा मूड खराब हो गया छोटी सी किसी ने तारीफ कर दी और दिल उछलने लगा मजा आ गया छोटी सी बात मन के खिलाफ हुई हम नाराज हो गए और ये, ये सचमुच में कठपुतली की तरह ये हमको खिला रहे अज्ञात माता अज्ञात इसलिए बोलते हैं कि हम उसको नहीं जान रहे अगर जान जाए तो फिर अज्ञाता थोड़ी रहेगी और उसके बाद में वो हमको खिला भी नहीं सकती इस तरीके से आज हम खिलौने क्यों बने हैं क्योंकि हम उस शक्ति के वो शक्ति से अनजान है वो शक्ति के उस स्वरूप से परिचित है जो संसार चला रही लेकिन उसके उस स्वरूप से परिचित नहीं है जो शिव की स्वतंत्र शक्ति है जिसके द्वारा संसार का निर्माण होता, था और उसी शक्ति का सहारा लेके हम वापस केंद्र तक जा सकते हैं। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बट है बहुत सरल है शक्ति का जो स्वरूप है हमको वो दिखाई दे रहा है जो संसार को चलाना है इसलिए हमको उसमें वो शुद्धता नहीं दिखाई दे क्योंकि संसार को चलाने वाली शक्ति मां की शक्ति है और उसी के आधीन जो शक्ति है वो अभी हमको हमेशा भयानक स्वरूप में दिखाई दे हम करना क्या चाहते हैं होता क्या है दुख बड़े बड़े आ पड़ते हैं मन को कोई चीज रचती रुझती नहीं करना अच्छा जाता है हो जाता है बुरा इन सबके पीछे अगर रहस्य समझ में आ जाता है तो हमारे मन दृढ़ता पकड़ लेते अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए तीन तरीके से आवरण डाले उन आवरणों का नाम था या उस अज्ञान का नाम था जो विस्मृतियों का नाम था आणोमल माईमल और कार्मोमल आणोमल वो होता है कि जब सृष्टि बनाने के बाद माया के क्षेत्र में जब प्रमाता प्रवेश करता है धीमे धीमे जब नीचे उतरता चला जाता है शिव से सदाशिव सदाशिव के स्तर पर उसके हृदय में एक मात्र स्पंदन था जैसे ही कि सृष्टि का निर्माण करें वो सदाशिव बन गई और उसके नीचे वो फिर ईश्वर तत्व ईश्वर तत्व पर उसने मन में एक सृष्टि बना ली और उसने बोला इदम अहम ये सब कुछ तो बन गया मेरे अंदर लेकिन ये सब कुछ अभी मैं ही हूं वो जानता है कि ये सब कुछ मैं ही हूं मेरे अंदर बन गया लेकिन यह सब कुछ मैं ही हूं मेरे से बाहर भी कुछ नहीं है है ना और जब अहम की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं सदाशिव जब मैं ही हूं और लेकिन मैंने मेरे अपना विमर्श करा और जैसे ही स्पंदन हुआ कि सृष्टि बनानी है मेरा स्तर शिव से नीचे गिर गया और उस शिव से नीचे गिरे हुए स्तर पर हम बोलते हैं सदाशिव स्तर वो जब, वो सदाशिव स्तर का जो अनुभव होता है मानसिक अनुभव वो है अहम मैं ही हूं जो इदम के रूप में या आने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत होऊंगा मैं ही हूं मेरे सेवा तो कोई है ही नहीं तो मैं ही हूं और जो सृष्टि के निर्माण में इदम के रूप में आऊंगा जब वो मन में सृष्टि का एक खाका बना लेता है नक्शा बना लेता है तो उसको बोलते हैं ईश्वर और उस समय वो जानता है कि जो कुछ नक्शा बना लिया बना लिया यह इदम की तरह बनेगा है ना इसको मैं यह बोल सकता हूं लेकिन यह हूं तो में ही इसलिए उसका अनुभव है इदम अहम शिव से जैसे ही शिव का अनुभव तो है शिव अहम मात्र आनंद स्वरूप शिव से नीचे सदाशिव सदाशिव का अनुभव है अहम इदम मैं ही और कोई भी नहीं है ना और मैं कुछ इदम बनाऊंगा भी तो मैं ही रहूंगा और ईश्वर स्तर पे और नीचे उतर के उसने एक खाका बना लिया षष्टी का और उस खाके को मूर्त रूप देने के पहले उसका निरीक्षण किया जैसे हम एक नक्शा बनाते हैं और फिर खूब उससे मनन करते कि हां वैसा मकान बना ले उसने ष्ठी का खाका बनाया और उस पर अपनी निराह विमर्श डाली और उसका अनुभव है ईदम अहम सब कुछ बनाऊंगा लेकिन ये मेन मुझसे अला कुछ नहीं उसके बाद वो सृष्टि बनाना शुरू करता है। लेकिन बनाते बनाते भी जब तक कि माया नहीं आती वो सृष्टि बनती भी जाती तो वो सब कुछ जानता है कि मैं ही हूं उसको बोलते शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या का स्तर ये पांचवां स्तर है शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या के स्तर पर वो जानता है कि सृष्टि बना रहा हूं लेकिन मुझसे अलग कुछ नहीं हो सृष्टि comed... शक... का कण कण जानता है कि मैं शिव मुझसे अलग कुछ जैसे आपका शरीर का रोम रोम जानता है कि कौन है। ऐसे ही वो शरीर उसका पूरा रोम रोम जानता है कि मैं शिव हूं अब यहां पर एक नई घटना घटती है शिव से शक्ति से सदा शिव स्तर पर आने पर जो एक अनुभव हुआ कि अहम ये सृष्टि बनाना चाहता हूं लेकिन मैं ही हूं अगले स्तर पर ये सब कुछ ष्टी बनाने का खाका तैयार है लेकिन ये मैं ही हूं उसका अनुभव है इदम अहम उसके बाद में वो षष्टी बनाना शुरू करता है उसके बावजूद भी माया का क्षेत्र नहीं आया तब तक वो क्या बोलता है ये सब कुछ मेरा ही विकास है और उस समय अहम और इदम दोनों हैं उसके पास लेकिन दोनों में अभेद है इसलिए सराशि स्तर बराबर है तराजू की तरह है सदाशु शुद्ध विद्या स्तर एक तराजू की तरह है जिसमें बाहरी सृष्टि और भीतरी सृष्टि दोनों है लेकिन दोनों में अभेद है जैसे ही एक योगी को यह बोध हो जाता है कि सृष्टि मेरा ही विकास है तो सबसे पहले वो शुद्ध विद्या के स्तर पर बोलते और उस योगी को हम बोलते हैं मंत्र मतलब उस योगी का स्तर मंत्र स्तर तक पहुंच गया जब उससे ऊपर वो ईश्वर स्तर तक पहुंचता है तब हम उसको बोलते हैं मंत्रेश्वर उसके बाद जब वो सदाशिव स्तर तक पहुंचता है तो उसको बोलते हैं मंत्र महेश्वर और उससे भी जब ऊपर वो शिव स्वरूप हो जाता है तो उसको बोलते हैं महेश्वर इस तरह शिव नीचे की तरफ उतरता चला गया और योगी ऊपर की तरफ अवरोहण करने लगा शिव ने आवो, आवो, नीचे की तरफ की यात्रा शुरू की अवतरण किया नीचे उतरा शिव ने और योगी ने आरोहण किया वापस शिव स्तर पर इसलिए शिव बना सदाशिव सदाशिव से ईश्वर ईश्वर से शुद्ध विद्या है ना महेश्वर से वो मंत्र महेश्वर बना मंत्रेश्वर बना और फिर मंत्र बना, फिर मंत्र बना. ये उसके निचले उतरने वाले स्तर है लेकिन इस स्तर पर आप माया का पर्दा आ जाता है अब उससे भी जब निचले स्तर पर उतरता है प्रमाता तो वो सबसे पहले आणो आ जाता है मतलब तो रहा तीनों मल की बात कर रहा हूं आणो मला जाता है जैसे ही नीचे उतरता है तो उसको स्वरूप स्मृति हो जाती है वह भूल जाता है कि मैं कौन शिव स्तर पर तो उसका पूर्ण विमर्श है सदाशिव स्तर पर पूर्ण विमर्श है लेकिन उसके हृदय में स्पंदन होता है सृष्टि निर्माण का ईश्वर स्तर पर वो सृष्टि निर्माण का खाका बना लेता है लेकिन जानता है कि जो कुछ बनेगा वो मैं ही रहूंगा उसके बाद में और नीचे उतरकर शुद्ध विद्या के स्तर पर आता है और शुद्ध विद्या के स्तर पर वो जानता है कि ये सृष्टि जो बनी जा रही है ये? मैं ही वो मेरा ही विकास होता चला जा रहा है लेकिन जब माया जैसे ही प्रवेश करती क्योंकि अब इस स्तर तक शिव को मजा नहीं आता क्यों नहीं मजा आता अरे सब बना लिया पर सब कुछ निष्क्रे खेल में कुछ भी नहीं खेल में जब तक आप मेरे पक्के दोस्त हो लेकिन खेल में अपने पत्ते आपको थोड़ी बताऊंगा मैं खेल है ना खेल में मजा कैसे आएगा फिर अगर सबके पत्ते खुले हो जाएंगे तो फिर अपन चाहे सब दिन रमी खेल रहे हैं तो क्या दिखाई मजा आएगा क्या खेल में कोई भी मजा नहीं आएगा क्योंकि जब हम सब एक दूसरे के पत्ते जानते तो मजा क्या आएगा मजा तो तब है कि हम न जाने वो फिर खेले तो इस तरह शिव ने उस जानकारी का लोप कर दो उन्हें बोला शक्ति को मुझे भुला दो कि मैं बोलू तो जैसे ही वो आत्म विस्मृति पैदा हुई तो तभी तो मजा आएगा नहीं तो क्या मजा आएगा कण कण जानता शिव सब बैठे हैं सारे कण बोले सब जानते शुद्ध विद्या में क्या हाँ हम शिव है मेरा ही विकास है कर लो कितना भी विकास हिलेगा भी नहीं वो क्यों हिलेगा उसको जरूरत क्या हिलने की अगर आपको भूख लगेगी तो ढूंढोगे कि खाना कहां रखा है प्यास लगे तो ढूंढोगे पानी कहां रखा है कुछ राग होगा तो ढूंढोगे कि कहां है अपना प्रेमी लेकिन जब कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे को तो तुम कहां ढूंढोगे किसी को कुछ भी नहीं ढूंढोगे इसलिए उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई अपने श्रीमद भागवत महापुराण में भी कभी पढ़ना ये बात उसमें भी लिखी हुई है कि ये बात उसने सृष्टि बना दी लेकिन हलचल नहीं हुई उस हलचल को पैदा करने के लिए उसको खुद प्रवेश करना पड़ा जब विष्णु जी वहाँ पे जैसे विष्णु प्रधान बात करते हैं शिव प्रधान लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बात लेकिन यहां पर एक फिलोसॉफी है यहां पर एक दर्शन है जहां आपको स्पष्टता इस सृष्टि के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से सृष्टि बनी है उसके क्या नियम हैं कैसे है, चल रही है और हमारा हम क्या स्तर है हम कहां खड़े हैं और हमको क्या करना चाहिए वह गुरु आके बीच में शिवस्वरूप गुरु आके बता रहते तो अगले स्तर पर जैसे ही उससे नीचले स्तर आता है तो माया प्रवेश करती और माया के साथ में हमारी आत्म बृहस्पति भी है मैं अपने गौरव को खो देता हूं मैं भूल जाता हूं कि मैं इस सृष्टि का बादशाह हूं एक छत्र साम्राज्य में मेरा भूल जाता हूं और मेरा साम्राज्य सीमित होकर एक शरीर तक रह जाता है इसको बोलते हैं आणो मल अणु का मतलब होता अणु इस सृष्टि की तुलना में आप कितना है एक अणु कितना है ना अणु मतलब छोटा आण मतलब छोटा तो एक मल एक अज्ञान जो आपको विशाल तम से विशाल तम से लघुतम बना देता है वो एक अज्ञान है वो मल ही मतलब, वो है आणमल अब दूसरा क्या होता है कि उसके बाद में जब आप इस सृष्टि पर अपने आप को सीमित मात्रा में पाते हो कि मैं ये हूं और अब बाहर सृष्टि अलग है तो अहम इदम पक्का हो गया ये अहम बाकी इदम ये मैं हूं और ये बाकी षष्टि अभी तक अहम इदम का भेद नहीं हुआ था शिव में बिल्कुल भी नहीं था सदाशिव में ष्टि निर्माण की क्रिया शुरू हुई ईश्वर तत्व में खाका बन गया फिर भी वो जानता कि इदम अहम यह सब कुछ बनाऊंगा लेकिन मैं रहूंगा शुद्ध विद्या में बनने के बावजूद जानता था कि मैं हूं लेकिन जैसे ही माया का आवरण आया जैसे ही माया की शक्ति ने अहम और दम को मजबूत कर दिया और हमको द्वेत लगने लगा हम बहुत छोटे हैं वो प्रभु बहुत बड़े हैं हम जमीन पर खड़े हैं प्रभु आसमान पर बैठे हैं। हम क्या हैं? हम दीनहीन गरीब हैं आप पूर्ण वैभवशाली क्योंकि अब हम अपना वैभव खो चुके इसलिए हम अपने आप को दीनहीन गरीब मान्य इस स्तर पर आणो मल के बाद आया माईमल अब आणोमल माता है और इसके दो पुत्र हैं एक का नाम है माईमल और एक का नाम है कारमंगल आणोमल ने दो पुत्रों को जन्म दिया एक का नाम है माईमल एक का नाम है कारमंगल माईमल के द्वारा हमको स्वरूप आवरण हो गया हर चीज जो शिव वो हमको सब एकदम एकदम के अंदर कोई दुश्मन लगने लगी कोई दीवार लगने लगी कोई गरम लगने लगी कोई ठंडी लगने लगी हमको सब यहां से वहां तक संसार में भेद ही भेद दिखाई देने लगे ये माया का करिश्मा था जिसने सब भेदपूर्ण सृष्टि बना थी हम कहें यह आदमी बहुत अच्छा हर का अच्छा न? क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में बहुत बदमाश क्योंकि हमें भेद की कोई सीमा नहीं हम इतने आप जीवन भर अगर हम इन भेद की बात करें तो भेद खत्म नहीं हो सकता पूरे जीवन भेद खत्म क्योंकि भेद इतने बड़े हो चुके हैं हर कण एक दूसरे कण से अलग है लेकिन सचमुच में उनमें भेद नहीं है लेकिन भेद आरोपित है किसने आरोपित किया माया ने अगर देखा जाए सब कुछ चैतन्य है सब कुछ उसी शक्ति से बना है सभी शक्ति स्वरूप है चैतन्य महात्मा बोलते हैं कि उसकी किसी भी चीज को ले लो और उसका अगर आप विश्लेषण करते जाओ आखिरी में चेतना ही बचेगी जब सब कुछ चैतन्य है फिर हमको भेद क्यों दिखाई देता है ये माया कारण है तो हमको ये भिन्नता दिखाई देती है। ये माईमल है स्वरूप भूल गए हम यह भूल बात थी अगर हम स्वरूप नहीं भूलते तो पैदा ही कहां से होता माईमल हम स्वरूप भूल गए उससे एक पैदा हुआ माईमल एक पैदावा कार ममल जब हम स्वरूप भूल गए और आप और मेरे का भर्क चालू कर दिया अच्छे बुरे का फर्क चालू कर दिया अपने पराया का फर्क चालू कर दिया तो फिर हमने जो कुछ करने लगे उसका हमारे अपने ही ऊपर एक प्रभाव पड़ने लगा अरे ये तो मैंने अच्छा काम कर दिया अरे ये मुझसे क्या हो गया ये मैंने बुरा काम कर दिया और मैंने जो कुछ किया अच्छा किया जो कुछ किया उसको बुरा किया इन अलग अलग खांचों में रखने लगा ये तो मैंने पुण्य का काम किया बहुत सारे कंबल बाट दिए तो मैंने बहुत गलत कर दिया हत्या कर दी मेरी किसी का हाथ हो गई मेरी और इस तरीके से जो आदमी अपने कर्मों का संचय करने लगा और उसके द्वारा जब कर्मों का संचय हुआ तो उन कर्मों का परिणाम भी सामने आता है कि हमने बुरा किया मुझे दुख मिला मैंने अच्छा किया वो सुख मिला और उस सुख और दुख को भोगने के लिए मुझे नए नए शरीर मिले मेरे को आज एक ऐसा कार्य किया मैंने कि इसको भोगने के लिए मेरे को कुत्ता बनना पड़ेगा आज मैंने एक, पड़े। एक ऐसा काम किया जिसको भोगने के लिए कल कली बनना पड़ेगा आज मैंने एक ऐसा काम किया जिसको भोगने के लिए कल मेरे रुको शेर बनना पड़ेगा इस तरह मैंने कई कार्य की किसी ने मेरा पैसा हड़प लिया तो मैंने सोचा छोड़ूगा नहीं तो मत छोड़ वो मर जाएगा कल जाके बन जाएगा वो बकरी अगले जन्म तुम शेर खा जाना उसको मत छोड़ना क्यों कि तुम जिस भावना को लेकर जि, तुम जिस वासना को लेकर जियोगे उस वासना की परिणति इसी तरह अगले जन्म में पूरी होगी या उसके अगले में या उसके अगले में कहीं ना कहीं जाके वो पूरी जरूर होगी इसलिए इस भेदपूर्ण दृष्टि से कारमल का, का जन्म हुआ यह भेदपूर्ण दृष्टि नहीं होती तो कारमल कहां टिकता टिकता ही नहीं क्योंकि जब अभेद की दृष्टि हो तो कार्मल को रहने की कोई जगह ही नहीं तुम कैसे कह सकते हो तो उसने मेरा पैसा खा लिया गुरुदेव उसको सीधे तरह से समझाते शायद ऐसा समझ लो कि तुमने पहले उसका खाया था अब उसने तुम्हारा खा लिया हो गया हिसाब बराबर तो शायद तुम्हारे हृदय को शांति रहेगी वासना पिंड तुम्हारा से उस कर्म का हिसाब नहीं पूछेगा लेकिन देखो इसने मेरा खा लिया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं तो फिर मत छोड़ना उसको न छोड़ने के लिए इसका उसको न छोड़ने का मतलब है कि तुम उस पुरैष्टक को नहीं छोड़ना चाहते उस पुर्याष्टक के अंदर ही जीना चाहते उस पुरैष्टक के बाहर आना ही नहीं चाहते तो इस तरह मूल बात है जैसे मैंने कहा कि अपन आज मूल की बातें करें ऐसा ना हो कि अपन मूल की विस्मृति हो जाए क्योंकि मूल की विस्मृति हुई तो सारा शास्त्र कुछ भी समझ में नहीं आएगा जैसे इसका आगे अपन अगली वास्ते परमार्थ सार पढ़ना शुरू करेंगे वो तभी समझ में आएगा जब हम मूल चीजों को समझ लें तो हमने अभी तक क्या समझा आया कि शिव ने बनाई सृष्टि कैसे जो नीचे उतरता चला गया और उसके विमर्श में परिवर्तन होता चला गया पहला विमर्श था शिवोहम का फिर उस दूसरा विमर्श आमेदम का तीसरा विमर्श था इदम अहम का उसके बाद ये सब कुछ मैं हूं मेरा विकास है उसके बाद में मैं दीनहीन गरीब मेरा अस्तित्व तो इतना सा इतने ब्रह्मांड के बीच में, में मेरी क्या वक्त ये हमारा आनुमान। उसके बाद में फिर मैंने कहा ये तो वो है ये तो वो है तो वो है, तो है। मायुमल बन गया और उसके बाद में जो हमारे कर्मों में रहते हुए करे विघ्नता की दृष्टि की वजह से जो कर्म किए उनका कर्म को हम संचित करते चले गए और उनके संचित कर्मों की वजह से उसके जो परिणाम सामने लगे उससे वो संसार चलता चला गया संसार की गाड़ी चलते चले गए कि संसार कर्म करो फल बहु उसके लिए और फल भोगने को शरीर लो नए शरीर में फिर नए कर्म करो फिर उनका फल भोगो उनको फल भोगने के लिए फिर नए शरीर लो फिर उन शरीरों में तो नए कर्म करो तो एक शरीर में हम दो काम करते हैं एक हमारे पूर्व कर्मों को भोगते हैं और एक हम नए नए कर्म करते हैं तो पूर्व कर्म को भोगने का तो कृष्ण भी बोलते हैं कि आपको भोगना पड़ेगा शिव भी बोलते हैं भोगना पड़ेगा लेकिन उसके बावजूद उनकी माफी भी है छुट्टी भी है लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हम जो कर रहे हैं वो जरूर हमारे हाथ।, हाथ में जो जो है, तो भोगना चाहो हमारे हाथ में नहीं हो चलो जो करे आए हैं उसको तो क्या कर लेंगे लेकिन भोगना हमारे हाथ में न हो लेकिन नई परिभाषा लिखना तो अभी हमारे हाथ में है यह जरूरी नहीं कि हम वो नई परिभाषा अब नहीं लिख सकते लेकिन इससे बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात कि हमारे कई जन्म हैं हुए हैं और उनमें हमने कई ऐसे कर्म करे हैं जिनके आज तक परिणाम हमने भोगे ही नहीं उन परिणामों को भोगने का नंबर अब आएगा हो सकता है कि अगले वाले अगले 40 जन्मों में या 400 जन्मों में जाके मेरे सारे हिसाब किताब बराबर हों और जब तक मैं हिसाब पैदा कर लूंगा मैं जाने कितने सारे तो इस बात में एक संभावना है कि एक कलमश बीज अंतरिम काम जितने कर्म हमने संचित करे हैं उन समस्त संचित कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकते जिसको संसार का सारा गेहूं एक साथ जला दे फिर कहते अब गेहूं की फसल है तो कहां से आएगी एक बीज भी नहीं बचाया तुमने तो वो फसल आएगी कहां से कर्म का फल जब तक लेने की गुंजाइश है जरूरी नहीं कि इस जन्म में पूरे हो जाए अगर इस जन्म में पूरे नहीं हुए तो उनके लिए नए जन्म तो लेना ही पड़ेंगे और उन नए जन्मों में आप फिर नए कर्म करने से कैसे बचोगे लेकिन अगर आपने सिर्फ दिशा परिवर्तन कर लिया जो परिधि की तरफ भागते भागते हम केंद्र की के तरफ आने लग गए तो उस परिवर्तित दिशा से ये आश्वासन मिलता है कि अब हमको जो भी योनी मिलेगी या जो भी शरीर मिलेगा उस शरीर में हमारी यात्रा उस दिशा में जारी रहेगी वासना पिंड आपको वहीं ले जाता है जिस वासना को लेकर आप मरते हो इस बात को अपन पहले भी पढ़ चुकी थे बात कि परिधि की तरफ मुंह करके मरोगे तो परिधि की तरफ मुंह करके पैदा होगे और आपकी यात्रा परिधि की तरफ फिर ज्यादा रहेगी और केंद्र की तरफ मुंह करके मरोगे केंद्र की ओर की यात्रा करते करते मरोगे तो केंद्र की यात्रा जारी रहेगी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप केंद्र की तरफ मुंह करके मरो और अगले जन्म में आपका मुंह परिधि की तरफ मिले ऐसा नहीं होगा आप जहां अपनी यात्रा समाप्त करोगे और जिस दिशा में यात्रा करते करते यात्रा समाप्त करोगे वहीं से आपकी यात्रा अगले जन्म में शुरू यह वासना पिंड यही करता है वो वासना पिंड का अपने पिछली बार परिचय पड़ा था इन चार सूत्रों में जो अंतिम चार सूत्र हैं हमारे कि वासना पिंड क्या है जो तीन मन बुद्धि अहंकार से बनते हैं और पांच शब्द स्पर्श रूप रसग्रंथ से बनते हैं ये सूक्ष्म वासना पिंड है या जिसको सूक्ष्म शरीर मिलता है जो आपको एक शरीर से दूसरा शरीर दिलवाने में काम भी देता है और एक है स्थूल वासना पिंड जो मन बुद्धि अहंकार के अलावा पंच महाभूतों से बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इन पांच से बना है तो ये वासना पिंड जो है वो भोगायतन है जिसके अंदर रहकर हम अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं ये यहीं छूट जाता है भोगने के बाद यही छूट जाता है लेकिन उन कर्मों को जो हमने एकत्रित करे कर्ममल उसको लेके वो सूक्ष्म वासना पिंड फिर दूसरा शेर दिला देता फिर उसमें नए कर्म करो और फिर वही इकट्ठे कर लो और फिर वही वही वासना पिंड आपको फिर अगला शेर दिला देता तो अगर आपके कर्म केंद्र की ओर यात्रा करने के लिए उद्यत कर रहे हैं आप केंद्र की के ओर आप यात्रा करना शुरू कर रहे हो तो वासना पिंड आपको वही शरीर दिलवाएगा जिसमें वो यात्रा फिर जारी रखोगे इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि उठा के किसी को केंद्र में रख दें लेकिन हमारा आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का या आध्यात्म का जो उद्देश्य होता है वह मात्र इतना होता है कि हम अपनी दिशा पकड़ लें दिशा समझ लें और वो दिशा पकड़ लें ताकि ये वासना पिंड हमको अगले जन्मों में कहीं ऐसी जगह नहीं ले जाके पटक दे कि जहां फिर इस चक्की में चलेंगे आप अभी कल्पना करो कि अगर हमको अगले 400 जन्म लेना है तो क्या किसी जन्म में हमसे फिर नए नए पाप नहीं होंगे क्या होंगे होंगे और नए नए कर्मों के लिए फिर नए नए जन्म लेंगे ना और फिर नए नए पुण्य भी करेंगे उनको भी सुख भोगने के लिए फिर नए नए जन्म लेंगे और उसके दौरान हमसे फिर पाप होंगे इस तरह इस क्रम को तोड़ना हमारे लिए एकदम कठिन हो अभी यह संभावना है कि इन समस्त कर्मों को जो हमने हजारों जन्मों में इकट्ठे किए हैं एक साथ भस्म कर सकते गीता भी यही बोलती है उपनिषद भी यह बोलते हैं और हर दुनिया का वो शास्त्र है जो अद्वैतवादी शास्त्र जो अद्वैत की बात करते वो स्पष्ट बोलता है कि आपको ज्ञान हुआ सृष्टि का ज्ञान हुआ कि मल मिटा माई मल मिटा आणो मल मिटा और आणोमल मिटा तो माईमल कार्मल अपने आप मिट जाएंगे क्योंकि वो आधार है माईमल और कार्ममल का आधार आणोमल है तो आणोमल मिट्रे से सब खत्म और जैसे ही तुमको ये शुद्ध ज्ञान होगा शुद्ध विद्या के स्तर तक पहुंचे तुम बस उसके बाद में तुम्हारे पूर्ण इस बात की संभावना खत्म होगी कि तुमको नए शरीर मिलेंगे आपका वासना पिंड आपको नए शरीर मिल सकता और जो देगा भी तो उस यात्रा को पूरी करने के लिए उस यात्रा को जो आपने अधूरी छोड़ी इसलिए दिशा परिवर्तन बस एकमात्र कर्तव्य मनुष्य का है दिशा परिवर्तन वहां पहुंचना नहीं पहुंचना प्रभु इच्छा लेकिन दिशा परिवर्तन आपकी इच्छा क्योंकि आपके छोटे से स्वरूप में रहते हुए दिशा तय कर सकते विवेक आपको दिया है शिव ने अपने आप को बुलावा में डाल दिया जैसे गोताखोर ने अपने आप को समुद्र के अंदर उतार दिया फिर भी वो एक कमर पे एक रस्ती बांधे रखता है कि जब मैं बहुत ही बिल्कुल भूल जाओ रास्ता तो कोई भी मेरे को ऊपर खींच लेना वापस एक तो कहीं ना कहीं वो रास्ता अपना बचा के रखता है गुरु भी कोई ना कोई दाव बचा के रखता है सिखाने के पहले इसी तरह वो भी शिव है जैसे सृष्टि बनाई आपने आप को में डालने का सोच लिया पर भी उसने करोड़ों योनियों को बीच में एक मनुष्य योनि बनाकर रख ली वो इस तरीके से कि बस इस योनि में आकर मैं वापस अपने स्वरूप को प्राप्त कर ऐसा नहीं हो कि उस बुलाव में मैं कभी हमेशा के लिए खो खोजाऊंगा इसलिए उसने मनुष्य यो बनाई जिससे हम वापस उस दिशा में जा सकते एक मात्र स्तर है एक मात्र वो दरवाजा एक मात्र वो छेद है जिसमें से हम वापस आ सकते उस केंद्र की यात्रा हो सकती ना कोई शेर आ सकता है ना कोई चीता आ सकता है ना कोई बहलू आ सकता है ना कोई भी जीव उस यात्रा के लिए अपनी दिशा परिवर्तन नहीं कर सकता मनुष्य कर सकता और हम यहां वही करने के लिए आएंगे तो यह हमारा इस पंध का हमने सार आज बात करी कि इस पंध में सृष्टि क्या है उसको कैसे बने? शिव ने कैसे अवतरण करा योगी कैसा विपरीत दिशा में चलते हुए उत्थान करता है कैसे वो शिव अहम से अहम इदम और इदम अहम सर्व खल इदम अहम इस तरीके से नीचे नीचे नीचे नीचे उतरता चला जाता है और उसके बाद में वो भूल जाता है और फिर वो दीनहीन गरीब दुखी बन जाता है और उस स्तर से जब हम योगी होता है वो इससे उल्टी दिशा में चलते वो उल्टी दिशा में शिवहम की यात्रा शुरू कर देता है। तो वापस हम अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने की और बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इस स्पंद शास्त्र का जो हमने पूर्ण किया अभी पिछली बार ये उसका सार स्वरूप समझ लिया अपने और इस यात्रा के दौरान कई हमको प्रलोभन मिलते हैं जिनके द्वारा हम अपने राह से भटक सकते थे प्रलोभन क्यों मिलते हैं क्योंकि सृष्टि को तो संसार चलाना है उनमें जितने लोग कम पढ़ेंगे तो उसकी खोज कम हो जाएगी एक जुआ घर में जुआ खेलने वाले आते हैं लेकिन अगर वो कुछ लोगों को सद्ज्ञान हो गया और वो नहीं आए तो निश्चित रूप से उनकी संख्या कम हो जाएगी और वो लोग पसंद नहीं करेंगे कि संख्या कम हो इसलिए हम आपको हमेशा इसके फायदे गिनाते रहेंगे या आप अगर गलत दिशा में यानी कि मंदिर वंदिर जाने लगे तो रोकने की कोशिश करेंगे ये छोड़ो तुम इधर आओ क्या रखा है मां कुछ नहीं पत्थरों में क्या देखोगी हाँ आनंद लो। तो इस तरीके से हमको जब भी इस यात्रा को करेंगे तो रास्ते में प्रलोभन मिलेंगे प्रलोभन मिलेंगे कभी सिद्धि मिलेगी कभी कोई ऐसी बात मिलेगी कि आपने किसी को बोल दिया जाओ बीमार हो अच्छे हो जाओ तो हो जाएगा वो अच्छा तो उसके बाद में आपको ऐसा लगने लगा मैं भी कोई चीज हूं है ना मैंने भी काम कर लिया और जैसे वो ऐसा करता है वो अपने स्तर से बहुत ज्यादा नीचे वापस गिर जाता है एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर गिर जाता है क्योंकि उसने अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। इसलिए उन प्रलोभनों को त्याग दो त्याज है इसीलिए हम सबसे पहले बोलते हैं ये सुन में शनिमेशा पे हम जगत प्रलय देव तम शक्ति चक्र विभो प्रभम शंकरम स्तुम हम सबसे पहले यात्रा शुरू करते हैं। शंकर को प्रणाम करके उनको वहीं जाना है मेरा प्रणम में वही है मेरा प्राप्तव्य वही है गंतव्य वही है वही मेरा एकमात्र लक्ष्य है और उसकी यात्रा करने के पहले मैं उसी को प्रणाम करता हूं ताकि मैं न देखूं दाएं न देखूं बाएं और मैं अपने सीधे सीधे सीधे सीधे उसी यहां पे चले जाऊं क्योंकि अगर मैंने उन प्रलोभनों में पढ़ा तो रस्ते में मेरे को लोग खूब कहेंगे हां पहुंचे हुए सिद्ध हैं बाबा है वो फिर फाइव स्टार गाड़ियों में घुमाएंगे हमारे को है ना और उसके बाद में मैं अपने उद्देश्य बटक जाऊंगा इसलिए मेरा उद्देश्य पहले बाकी तो फिर वापस वो संसार में पीछे के रास्ते से वापस संसार में लेंगे इसलिए मेरे को ऐसा नहीं करना है आरंभ में करू सही दिशा में और वो पीछे से रास्ते से वो दुनियादारी के रास्ते में लाके खड़ा कर देती है वो माया इस तरह हम सावधानी से चलें तो विभूति इस स्पंद वगैरह हम जो पढ़ा वो ये बताया कि किस तरीके से हमारे को स्वरूप ज्ञान होता है फिर हम किस तरीके से हमको वैभव की प्राप्ति होने लगती है और किस प्रकार से हमको जो मिलता है उसमें हमको परीक्षाएं हमारी होती है और उन परीक्षाओं में से सफलतापूर्वक जब हम निकल जाते हैं तो हमको पूर्ण बोध होने लगता है और तो तब हम क्या बोलते हैं कि अगाध संशयां बोधि इतने भयंकर संशय थे दिमाग में कि मैंने यात्रा शुरू करी जब मुझे विश्वास नहीं था कि हे प्रभु मैं इस यात्रा में कर पाऊंगा इतने बड़े समुद्र की यात्रा कैसे करूंगा तो उस अगाध संशयां बोधि में से समुद्रन तारणि उसको अच्छी तरह आपने तार दिया आपके आपने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के समझा के दिशा दिखा के किसे भी जब डूबते डूबते उतरा के कभी कभी सहारा दे के लेकिन आपने उसको अच्छी तरह तार दिया तो वंदे विचित्र्थार्थ पदाम चिंताम की वंदे विचित्रार्थ पदाम चित्राम आपने विचित्र विचित्र तरह के उदाहरण दिए तरह तरह के शब्द चित्र पेश किए कई कई बातें समझाई कई कहानियां कई किस्से कई पुराणों के कहीं उपनिषदों के कहीं शिवशास्त्रों के हमको उदरण दिए और उसके बाद में इन सब के द्वारा हमको वो बोध दिया जिससे हम इतनी लंबी और कठिन अगाध समुद्र की यात्रा पार कर सके तो ताम गुरु भारती और हे गुरुदेव तुमको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने मुझको एक बहुत कठिन यात्रा से पार करा दिया तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा था कि हे शिव मुझको यात्रा करनी है और मैं तुझ्तक आना चाहता हूं और उसको उसको मैं शिव को प्रणाम करता हूं और फिर मैं हमने यात्रा चालू की और इस स्पंद कार्य का के पूरे बावन सूत्र पढ़ते पढ़ते अंतिम में आके बोलता हूं कि हे गुरुदेव आपको प्रणाम आपकी सूझबूझ दी गई समझ और आपके दी गए आश्रय और आशीर्वाद से मैंने वो यात्रा पूर्ण कर ली तो ये हमारा शिव सूत्र का सॉरी स्पंद शास्त्र का एक साथ संक्षिप्त था जिसको आज अपन ने अपने बोला था विहंगा करेंगे अपन हमने शिव उस शास्त्र में क्या पढ़ा तो ये सारा विहिन अवलोकन से हमारा जो भ्रम संशय ईश्वर के पास जितना हो सकेगा दूर होगा और उस शास्त्र के बाद अब जो अगला शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं उसका अब सिर्फ दो चार मिनट में हल्का सा परिचय दे देता हूं अगला शास्त्र जो हम अगले बार शुरू करने की कोशिश करेंगे वह है परमार्थ सार इस परमार्थ सार का एक और नाम है उसका नाम है आधार कारिका इसमें जो भिन्न भिन्न आचार्यों ने इसकी भिन्न भिन्न भिन व्याख्याएं करी हैं उसमें हम जो काश्मीर शिव दर्शन के हिसाब से आचार्य अभिनव उपादाचार्य जो है उनकी व्याख्या उनकी लिखी जो कारिकाएं उनको पढ़ेंगे और इसमें आधार कारिका का क्या मतलब पहले आधार शब्द समझ लें जैसे हम ये केंद्र है जो पूरे चक्र का आधार है आप अगर उसको उस तरीके से देखें जो हमारे भागवत पुराण क्या हो तो शेषनाग उसका आधार है वो तो शेषनाग के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है तो यहां पर जब उसकी वैष्णव पर, पर वो करते हैं व्याख्या तो उसमें वो आधार हो जाता है शेषनाग, नाग कि वो शेष के ऊपर सृष्टि की तो उस आधार कारिका को वो से जब पूछते हैं की है देवता कि हम क्या करें हम जन्म मरण के बहुत भयंकर समुद्र में घिरे हैं कैसे बाहर आए है ना तो शेष नाम वो जो आपको ज्ञान देते हैं यहां पर आप आधार शिव को मान सकते हैं केंद्र को मान सकते हैं या अस्तित्व को मान सकते हैं और यहां पर आधार देवता कह सकते हैं आधार इसलिए कि वही सब पूर्ण सृष्टि का आधार है उद्गम स्थान है क्योंकि उसका आधार और कोई नहीं है जिसका आधार कोई और हो वो और किसी का आधार कैसे होगा उसका स्वयं का जब आधार कोई और हो तो फिर उसका आधार और कौन जैसे अभी हमने बात करी उनके पिता के पिता कौन है तो परम पिता तक पहुंचने के लिए हम उस क्रम का उपयोग करते हैं कि उनके पिता उनके पिता फिर में ऐसे आधार उनका आधार उनका आधार क्या है ये पृथ्वी की तो हम उसको श्रेष्ठाग बोल सकते हैं या केंद्र आधार बोल सकते हैं तो उस आधार से हम पूछें कि हमारे क्या कर्तव्य है हमारे दुख का कारण क्या है हे प्रभु हम इस दुख से कैसे निवृत्त हों, यह हमारा मां के गर्भ में आने से लेकर वृद्धावस्था तक दुखों से पिंड नहीं छूटता तो हे आधार देवता यह बताओ आप कि हम इससे कैसे मुक्त हों, तो यह हमारी आगे आने वाली जो अच्छी रुचिकर साहित्य है जो परमार्थ प्रसार इस पर कई आचार्यों ने टीकाएँ लिखी और इसको काश्मीर शिव में पूर्ण मान्यता प्राप्त है तो आगे हम इसको पढ़ेंगे अगली बार से धीमे धीमे एक एक दो दो कारिकाएँ पढ़ते हुए जिस तरीके से इस कार्य का पढ़ी अपने उसी तरीके से परमार्थसार पढ़ेंगे इस कार्य का पढ़ने में भी काफी वक्त लगा है करीब करीब मेरे ख्याल में तकरीबन एक वर्ष होने वाले और आठ महीने बस करीब करीब इतना ही समय इसमें लगने की उम्मीद है और यह जो भी लगे पढ़ो इच्छा वो हम अपना काम करते चले समय की क्यों चलता इसमें भी, इसमें भी जो... हाँ उसमें भी सूत्र हैं जिस तरीके से इसमें कारिकाएं थी ना हाँ। इसमें बावन कारिकाएं हैं उसमें कुछ ज्यादा हैं और उन सभी कारिकाओं का अपना जो काश्मीश दर्शन के अनुकूल व्याख्या हम पढ़ते चले तो इसको अगले से मेरे में के मैं, मैं, मैं तो काफी कुछ अपन कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर हो गई वेदांत उपनिषद उपनिषद का नाम वेदांत भी है वो वेदांत इसलिए बोलते हैं की वेद जो है वो सांसारिक कला सिखाता है संसार की कला की कैसे अधिक धन उपजाए कैसे पशु पक्षियों की रक्षा करें कैसे हमारी खेतों की रक्षा करें कैसे दुश्मनों का नाश करें कैसे सामना करें ये हमको सारे वेद हम आपको सिखाते हैं अकाल पड़ रहा हो तो कैसे बरसात करवा दें कौन सा यज्ञ करें कि हमारा जन्म सफल हो जाए तो ये सब कुछ वेद जीवन की कला सिखाता है लेकिन जब जीने की कला से आदमी ऊपर उठता है जब उसको लगता है कि जीने की कला तो मैंने सीख ली पर कोई मरने की कला भी है क्या ऐसा तो नहीं मैं मर जाऊं और जीने की कला कला सीखता जाऊं उसके बाद में मेरे को मरने के बाद लगे शायद मैं कुछ सीखना बच गया तो उसको बोलते वेद के आगे वेदांत है ना वेद का अंत और कुछ और ज्ञान का आरंभ इसलिए उसको बोलते उपनिषद उपनिषद का एक मतलब होता है उप का मतलब होता है पास में निषद है बैठना है ना गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको भी बोलते उपनिषद ना इसके अलावा और भी उसका मीनिंग यह रहता है कि एक उपनिषद का मतलब होता है ये सार ज्ञान है ना इसके तो उप जैसे आज अपने बात करें कार्य कि पूर्ण सार इसका यह है है ना चाहे उसमें कितने कार्य का अलग अलग अलग अलग व्याख्या करें करेंगे तो उसका सार बात ही है उसमें अब विधान आश्रम है चेतन आश्रम है विधान आश्रम और चेतन आश्रम ये दोनों अध्यात्म नहीं है एक अध्यात्म है एक वेद वेदों से उधार हाँ देखो वेदों से क्या होता है कि हम अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं है ना दूसरा वेदों से हमारे एक अंदर पृष्ठभूमि तैयार होती है हृदय में आध्यात्म की जिसके द्वारा आध्यात्म की समझ हमारे हृदय में पैदा हो सकती है। एकाएक नहीं आ पाती आध्यात्मिक इसलिए वेद उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं आपकी एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगता है एक त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगता है आदमी और अपने जीवन को उसके बाद भी कार्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप आज सोचो कि आज आपको खाने पीने की परेशानी है है ना घर चलाने की परेशानी है तो क्या आप यहां आश्रम में आकर आध्यात्म की बात भी सुनना पसंद करोगे अभी एक ठेला चलाता है आदमी उसको आप बोलो कि नहीं चलो अपन वहां चलते हैं आश्रम में शाम को तो वो आपको इनकार कर देगा क्यों कर देगा भाई मैं ठेला चलाने से बुक्त थक जाता हूं और मेरे लिए संभव नहीं है ना? और फिर ये करो तुम तुम्हारे करा करो बातें मेरे को तो इसलिए सबसे पहले हम वेद में मानते हैं कि हे प्रभु मुझे अन्न दे अन्न से मतलब मेरे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर फिर मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरा दुश्मन है आलस है प्रमाद है लालच है ईर्षा है प्रतिस्पर्धा है ये मेरे सारे दुश्मन है मेरे दुश्मनों का नाश कर और फिर मेरे पशु पक्ष पशुओं की रक्षा कर ना? पशुओं की रक्षा से मेरा मतलब है ये मेरे जितनी इंद्रियां हैं इनकी रक्षा कर पता नहीं जीवान क्या क्या चरना चाहती है कान भगवान जाने क्या क्या सुनना चाहते हैं पैर भगवान जाने कांका चल के जाना चाहते हैं हाथ पता नहीं क्या क्या गंदे काम करना चाहते हैं तो प्रभु इन इन सब पशुओं की रक्षा कर क्योंकि ये गलत नहीं करेंगे तो ही मेरा चित्त शांत होगा मतलब वेद यही सिखाता है कि सबसे पहले अन्नत है मेरी आवश्यकता पूरी कर फिर मेरे को इस योग्य बना कि मैं आध्यात्मिक ओर अपना कदम बढ़ा सकूं और फिर मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना अगली बात उनकी ये कहते कि अब को फिर ब्रह्म ज्ञान अब तो पहले ही दिन ब्रह्म ज्ञान मांगेगा तो कैसा देगा? पहले पेट भरना इंद्रियों को काबू में रखना मन के अंदर जो दुर्भावना है उनका नाश हो उसके बाद में तो इंसान के मन में ये बात आ सकती है कि मैं आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ू तो वेद वो सिखाते हैं या वो एक आधार देते हैं हमको इसी प्रकार की रिचाएं पढ़ने को दी थी उन्होंने वहां गए थे राजस्थान एक बार गुरुदेव के आदेश से करके जगह वाणेश्वर जहां तीन नदियां आके मिलती हैं और उन्होंने बोला था ये ऋचाएं वहीं पे पढ़ना तो उन दस ऋचाओं को पढ़ा तब वास्तव में स्थान के बाद जब संध्या काल से सूर्य डूब रहा था और तो इन दस ऋचाओं को पढ़ा तो सचमुच में वहां पर आप अंदर से एक हृदय के अंदर से एक आवाज उठने लगे सचमुच तो में कितनी महान बात है कहने के कि आप अगर सचमुच में अगर ज्ञान प्राप्त तो करना चाहते तो उसके पहले ईश्वर से ये भी तो प्रार्थना करो कि मेरे को उस बना के समझ में आए और योग्य बना के इसके लिए मैं समय ध्यान सब कुछ दे सकूं मेरा सारा ध्यान किसी और समस्या में रहेगा तो यहां कह <coughs> उसके बाद हम बोलते हैं हर बार शांति शांति शांति क्योंकि हमको सारे जितनी बाधाएं आती उन बाधाओं से मुक्त भी तो करने तो यहां आने लगे तो रास्ते में आपको फोन आएगा ऐसा हो गया घर में वापस पाओ ये मन के अंदर ये कितनी उत्तेजना रहती आज ये कार्यक्रम अटेंड करना ले आज ऐसा कर ले वैसा कर ले क्योंकि पचासों बाधाएं आएंगी लेकिन उन बाधाओं में आप तभी पार कर पाओगे जब मन में शांति प्राथमिकताएं अपने आप तय होती चले गई नहीं ये मेरे लिए प्राथमिकता है तो बाकी की चीजें गौण है।, है उससे कुछ नहीं मिलेगा मेरे को इसलिए वेद महत्वपूर्ण है और वेद के बाद फिर ये ज्ञान है तो आप जो कह रहे ना और वेदांत जो है वो पूर्ण शुद्ध ज्ञान है उसमें क्या है शुद्ध ज्ञान में फिलोसॉफी या अध्यात्म के जो भिन्न भिन्न गुरु लोग रहे हैं उनके हिसाब से कुछ ना कुछ भेज जरूर मैं आज बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि कोई दूसरा आदमी ठीक उस बात को उसी तरीके से बोले कुछ अलग बात से अलग तरीके से बोले तो उसमें कुछ भेद है जिसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि वो ब्रह्म को निष्क्रिय मानते हैं और हम मानते हैं कि ये सक्रिय है क्रिया के बजर उसका क्या महत्व तो काश्मीर शिव दर्शन उसको सक्रिय मानता तो इस तरह हमारा आज का कार्यक्रम पूरा करती हूं और